आध्यात्मरामण बा अश्वोद्भव संयम एकमाया गुणबिंब विरंच विष्णु विस्वरणामेदा धत्ते स्वतंत्र परिपूर्ण जो अकेले ही संसार की उत्पत्ति स्थिति और नाश के लिए अपनी माया के गुणों का आश्रय कर ब्रह्मा विष्णु और महादेव नामक विभिन्न रूप धारण करते हैं वे स्वतंत्र और परिपूर्ण नमोस्तु ते राम तवा पंकजा प्रिया आक्रांत मेके जगत त्रम पुरा मुनिंद अभिमान वर्जितय हे राम आपके जिन चरण कमलों को श्री लक्ष्मण जी अपने वक्षस्थल पर रखकर बड़े प्रेम से लाड़ लड़ाती हैं जिन्होंने पूर्वकाल में बंधन के समय एक ही पग में संपूर्ण त्रिलोकी माप ली थी तथा अभिमानहीन मुनिजन जिनका निरंतर ध्यान किया करते हैं उन आपके चरण कमलों को मैं नमस्कार करती हूँ जगतामादिभूतत्म जगत्व जगदाश्रय सर्वभूतुक्त एक भाति भवान् पर हे प्रभो आप ही जगत के आदि कारण आप ही जगत रूप और आप ही उसके आश्रय हैं तथापि आप समस्त प्राणियों से पृथक हैं और अद्वितीय परब्रह्म रूप से प्रकाशमान हैं ओंकार वाच्य स्वराषयपाच्यवाचक भेदेन भवान जगन्मय हे राम आप ओंकार के वाच्य हैं तथा आप ही वाणी के अगोचर परम पुरुष हैं हे प्रभो वाच्यवाचक शब्द अर्थ भेद से आप ही संपूर्ण जगतरूप हैं कार्य कारण कर्तृत्व फल साधन भेदत एको विभाषी राम माया बहु रूपया हे राम आप अकेले ही में माया के आश्रय से कार्य कारण कर्तृत्व फल और साधना के भेद से अनेक रूपों में भाषमान हो रहे हैं तन्माया मोहित धिया जानंति तत्व मानुसमते माइनम परमेश्वरम् आपकी माया से जिनकी बुद्धि मोहित हो रही है वे लोग आपका वास्तविक रूप नहीं जान सकते आप मायापति परमेश्वर को वे मूढ़ जन साधारण मनुष्य समझते हैं आकाशवत्व सर्वत्र ब्रहिरतर्गत मल असंगोह्य चलो नित्य शुद्ध बुद्ध सद्य आप आकाश के समान बाहर भीतर सब ओर विराजमान निर्मल असंग अचल नित्य शुद्ध बुद्ध सत्य स्वरूप और अव्यय है योन्मूढ़ते तत्व जाने विभो विभोत् सतसो नमस्कुर हे विभो मैं मूढ़ और अज्ञानी स्त्री जाति भला आपके तत्व को क्या जानूं अतः हे राम मैं अनन्य भाव से आपको सैकड़ों बार केवल नमस्कार ही करती हूँ